गीता, श्रीमद्भगवद्गी भाष्य अध्याय तेरा इदम शरीर इदी श्लोकोपदीष्ट क्षेत्र से गंग्रहश्लोक अयन्यसते तत्म यदिव्याचिख्या अर्थसोपन्यासो न्याय इति। इदम शरीरम इतोको द्वारा उपदेश किए हुए क्षेत्रध्याय के अर्थ का संक्षेप रूप यह तत्म यच्च इत्यादि श्लोक कहा जाता है क्योंकि जिस अर्थ का विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो उसका संक्षेप पहले कह देना उचित ही है तेत्रम यच्च यादृच यदि यतच या यद सचो यभाव्च तत्मासे में शनो यदिष्टद यद शरीर तत् तत्शबन परामृशति जिसका पहले इदम शरीरम इत्यादि वाक्य से वर्णन किया गया है यहाँ शब्द से उसी का संकेत करते हैं यदम निर्दिषम क्षेत्र तद याद यादृश स्वक धर्म च शब्द समुच्चयार्थो यद्विकारी यो अस्य तद यदिकारी यतो यस्मा च य्यम उत्पद्यते इति शेषः यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात अपने धर्मों के कारण वह जिस प्रकार का है तथा जैसे विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है यहाँ च शब्द समुच्चय के लिए है और कार्य उत्पन्न होता है यह वाक्यशेष है सच्चा स च य क्षेत्रोंो निर्दिष्ट सो प्रभाव। ये प्रभाव उपाधिता शक्तो येत्रेत्रो यथात्म्यशेषिम ये सामसन संघेपेण मे मम वाक्यत शुणुशुवा अवधार था जिसे क्षेत्रज कहा गया है वह भी जिस प्रभाव वाला अर्थात जिन जिन उपाधिकृत शक्तियों वाला है, उन क्षेत्र और दोनों का उपर्युक्त विशेषणों से युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेप से सुन अर्थात सुनकर निश्चय कर, कर। तत्ज्ञो छेत्र याथात्म विवक्षित स्तौती स्त्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए उस कहे जाने वाले क्षेत्र और क्षेत्र के यथार्थ स्वरूप की स्तुति करते हैं ऋषभि पृथक ब्रह्मसूत्रपद हेतु ऋषि वशिष्ठादी बहुधा बहुप्रकार गीत कथित छंदो ऋगादीनी दैह छंदो भी विवेद नाना प्रकार पृथक विवेको गीत यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और ऋग्वेदादी नाना प्रकार के श्रुतिवाक्यों द्वारा भी पृथक पृथक विवेचन पूर्वक कहा गया है किंत ब्रह्मसूत्रपद चे ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्र तैय पद्यते गम्य ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदा उच्य है तैयार क्षेत्र क्षेत्रों याथात्म्य गीतमित अवर्तते आत्मेवपाशीत बृदारण्यूपनिषद इं ब्रह्मसूत्रपद आत्मा ज्ञायते हेतुमद तो भी युक्तयुक्त विनिश्चित न संशयरूपै निश्चित प्रत्योत्पादक तथा संशय रहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करने वाले विनिश्चित और युक्तयुक्त ब्रह्मसूत्र के पदों से भी कहा गया है जो वाक्य ब्रह्म के सूचक हैं उसका नाम ब्रह्मसूत्र है उसके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है जाना जाता है इसलिए उनको पद कहते हैं उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व कहा गया है क्योंकि केवल आत्मा ही सब कुछ है ऐसी उपासना करनी चाहिए इत्यादि ब्रह्म सूचक पदों से ही आत्मा जाना जाता है स्तुत्या अभिमुखीभूताय अर्जुनाय आह इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख वे अर्जुन से भगवान कहते हैं महाभूतान्य हंकारो बुद्धि इंद्रियाड़ी दशक पंच चींद्रियगोचरा महाभूता महांति चाँव सर्विकार व्यापकवादूता चूक्षा तो इंद्रियोचर शब्दन अभीष्य पंच महाभूत यानि सूक्ष्मभूत ये सब विकारों में व्यापक होने के कारण महान भी है और भूत भी है इसलिए वे महाभूत कहे जाते हैं स्थूल पंचभूत तो इंद्री शब्द से कहे जाएंगे इसलिए यहाँ महाभूत शब्द से सूक्ष्म पंच महाभूतों का ग्रहण है अहंकारो महाभूत कारणम अहम् अहम प्रत्ययक्षण अहंकार कारणम बुद्धि ही अध्यवसाय लक्षण तत्कारणम अव्यक्तम एवं न व्यक्त अव्यक्तम अव्याकृत ईश्वरशक्ति मम माया दुरतया उतम महाभूतों का कारण अहम प्रत्यय रूप अहंकार तथा अहंकार की कारण रूपा निश्चियात्मिका बुद्धि और उसकी भी कारण रूपा अव्यक्त प्रकृति अर्थात जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्तनामक अव्याकृत ईश्वरशक्ति जो कि मम माया दुरतया इत्यादि वचनों से कही गई है एव शब्द प्रकृत्यवधारणार्थ एतावती एवं अष्टा भिन्ना प्रकृति च शब्दो भेद समुच्चयाथ यहां एव शब्द प्रकृति को विशेष रूप से बतलाने के लिए है और शब्द सारे भेद का समुच्चय करने के लिए है अभिप्राय यह कि यही आठ प्रकार से विभक्त हुई अपरा प्रकृति है इंद्रिया दस सोत्रादी पंचबुद्युत्दकवादुंद्रिया वाक्यादी पंचकर्म निवर्तकवाद तानि दस एक च मन तन एकाशन संकल्पाध्याद्यामक पंच चंद्रियोचरा तानि एतानि विषयातांख्या चतुर्विशति तत्त्वानि आचक्षते तथा दस इंद्रियाँ अर्थात श्रोत्रादि पाँच ज्ञान उत्पन्न करने वाली होने के कारण ज्ञानेन्द्रियाँ और वाणी आदि पाँच कर्म संपादन करने वाली होने से कर्मेन्द्रियाँ और एक ग्यारहवा संकल्प विकल्पात्मक मन तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच इंद्रियों के विषय इन सबको ही सांख्य मतावलंबी 24 तत्व कहते हैं अथ इदानिम आत्मगुणा इति यान आचक्षते वैशेषिका ते अपि क्षेत्रधर्मा एवं न तो क्षेत्र इति आह भगवान अब जिन इच्छा आदि को वैशेषिक मतावलंबी आत्मा के धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्र के ही धर्म हैं आत्मा के नहीं यह बात भगवान कहते हैं इच्छा देश सुखम दुख संघातचेतना समासेन सीकार मुदार इच्छा यतीय सुख हेतु उपलब्धवान् पूर्व पुनः तजातीय उपलभम तम आदा इच्छति सुख हेतु इति सा यम इच्छा अंतकरण धर्मों गेयत्वा क्षेत्रम इच्छा जिस प्रकार के सुखदायक विषय का पहले उपभोग किया हो फिर वैसे ही पदार्थ के प्राप्त होने पर उसको सुख का कारण समझकर मनुष्य उसे लेना चाहता है उस चाह का नाम इच्छा है वह अंतकरण का धर्म है और गेय होने के कारण क्षेत्र है तथा देशों यजाती अर्थ दुख अनुभूतवान अभूतवान तजातीय उपलब्धमानः तम देश स अयम द्वेशो जेयवात क्षेत्रम द्वेष जिस प्रकार के पदार्थ को दुख का कारण समझकर पहले अनुभव किया हो फिर उसी जाति के पदार्थ के प्राप्त होने पर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है उस भाव का नाम द्वेष है वह भी गेय होने के कारण क्षेत्र ही है तथा सुखम अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्मकम गेयवाद क्षेत्रम एवं दुखम प्रतिकूलात्मक गेयत्वाद तदअपि क्षेत्रम उसी प्रकार सुख जो कि अनुकूल प्रसन्नता रूप और सात्विक है गेय होने के कारण क्षेत्र ही है तथा प्रतिकूलता रूप दुःख भी गेय होने के कारण क्षेत्र ही है संघातो देहेन्द्रिया संहति तस्याभिव्यक्ता अंतकरण वृत्ति तपते इव लोहपिंडे अग्नि आत्मचैतन भासर सवृद्धा चेतना साच देह और इंद्रियों का समूह संघात कहलाता है उसने प्रकाशित हुई जो अंतकरण की वृत्ति है जो कि अग्नि से प्रज्वलित लोह पिंड की भांति आत्मचैतन्य के आभाष रूप से व्याप्त है वह चेतना भी गेय होने के कारण क्षेत्र ही है धृति ही यया अवसाद प्राप्त देहेन्द्रियाणी धीयंते सा गेयत्वात् क्षेत्रम्, गे व्याकुल हुए शरीर और इंद्रियादि जिससे धारण किए जाते हैं वह धृति भी गेय होने से क्षेत्र ही है सर्वांतः करण सर्वांतकरण धर्मोपलक्षणार्थम इच्छादि ग्रहण यद उपसंहरती अंतकरण के समस्त धर्मों का संकेत करने के लिए यहाँ धर्मों का ग्रहण किया गया है जो कुछ कहा गया है उसका उपसंहार करते हैं एक तत् क्षेत्र समासन स्विकारम सह विकारेण महदादिना उदाहत उत्तम ये क्षेत्रभेद जात से संहतिद शरीर क्षेत्रमित महाभूतादि तत्म व्याख्यात महाभूतादिभेदिध्यम महत्वादिविकों के सहित क्षेत्र का यह स्वरूप संक्षेप से कहा गया अर्थात जिन समस्त क्षेत्रभेदों का समूह यह शरीरक्षेत्र है ऐसा कहा गया है महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत भेदों से विभिन्न हुए उस क्षेत्र की व्याख्या कर दी गई क्षेत्रों वक्षमाण विशेषणों यस्य सभावे क्षेत्र से परिज्ञा भवति तम ज्ञे यवक्षा इत्यादि स विशेषण स्वयं एव वक्षति भगवान जो आगे कहे जाने वाले विशेषणों से युक्त क्षेत्र है जिस क्षेत्र को प्रभाव सहित ज्ञान लेने से मनुष्य अमृत रूप हो जाता है उसको भगवान स्वयं आगे चलकर गेयम यवक्षा इत्यादि वचनों से विशेषणों के सहित कहेंगे अधुनातु साधन गणम ज्ञान साधन तज्ञान अमालित्वादि अमाल लक्षण सति तजेय विज्ञाने योग्य अधिकृत यत्पर संयासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते तम अमानित्वादि गणम ज्ञान साधनत्वादि ज्ञान शब्दवाच्यम विदधाते भगवान यहाँ पहले उस क्षेत्रज्ञ के जानने का उपाय रूप जो अमानित्व आदि साधन समुदाय है जिसके होने से उस ज्ञे को जानने के लिए मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाता है जिसके परायण हुआ सन्यासी ज्ञान निष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान नाम से पुकारा जाता है उस अमानित्वादि गुण समुदाय का भगवान विधान करते हैं